राजयोग प्राण इस विश्व में अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर एक अखंड वस्तु राशि दिख पड़ती है भौतिक संसार की ओर दृष्टिपात करने पर दिखता है कि एक अखंड वस्तु ही मानो नाना रूपों में विराजमान है वास्तव में तुम में और सूर्य में कोई भेद नहीं वैज्ञानिक के पास जाओ वे तुम्हें समझा देंगे कि वस्तु वस्तु में भेद केवल काल्पनिक है इस मेज से वास्तव में, में मेरा कोई भेद नहीं यह मेज अनंत जल राशि का मानो एक बिंदु है और मैं उसी का एक दूसरा बिंदु प्रत्येक साकार वस्तु इस अनंत जल सागर में मानो एक भंवर है भंवर सारे समय एक रूप नहीं रहते मान लो किसी वेगवती नदी में लाखों भंवर हैं। प्रत्येक भंवर में प्रतिक्षण नई जल राशि आती है कुछ देर घूमती है और फिर दूसरी ओर चली जाती है उसके स्थान में एक नई जलराशि आ जाती है यह जगत भी इसी प्रकार सतत परिवर्तनशील एक जड़ राशि मात्र है और ये सारे रूप उसके भीतर मानो छोटे छोटे भंवर हैं कोई भूत समष्टि किसी मनुष्य देह रूपी भंवर में घूमती है और वहाँ कुछ काल तक चक्कर काटने के बाद वह बदल जाती है और एक दूसरी भंवर में किसी पशु देह रूपी भंवर में प्रवेश करती है फिर वहाँ कुछ वर्ष तक घूमती रहने के बाद खनिज पदार्थ नामक दूसरे भवन में चली जाती है बस सतत परिवर्तन होता रहता है कोई भी वस्तु स्थिर नहीं मेरा शरीर तुम्हारा शरीर नामक कोई वस्तु वास्तव में नहीं है वैसा कहना केवल मूर्ख की बात है है केवल एक अखंड जलराशि उसी के किसी बिंदु का नाम है चंद्र किसी का सूर्य किसी का मनुष्य किसी का पृथ्वी कोई बिंदु उद्भिद है तो कोई खनिज पदार्थ इनमें से कोई भी सदा एक भाव से नहीं रहता सभी वस्तुओं का सतत परिवर्तन हो रहा है जड़ का एक बार संश्लेषण होता है फिर विश्लेषण मनोजगत के संबंध में भी ठीक यही बात है इथर आकाश तत्व को यह सारी जड़ वस्तुओं के प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण कर सकते हैं प्राण की सूक्ष्मतर स्पंदनशील अवस्था में इस इथर को मन का भी प्रतिनिधि स्वरूप कहा जा सकता है अतएव संपूर्ण मनोजगत भी एक अखंड स्वरूप है जो अपने मन में यह अति सूक्ष्म कंपन उत्पन्न कर सकते हैं वे देखते हैं कि सारा जगत सूक्षमाति सूक्ष्म कंपनों की समस् मात्र है किसी किसी औषधि में हमको इस सूक्ष्म अवस्था में पहुँचा देने की शक्ति रहती है यद्यपि उस समय हम इंद्रिय राज्य के भीतर ही रहते हैं तुम में से बहुतों को सर हम्फ्री देवी के प्रसिद्ध प्रयोग की बात याद होगी हास्योत्पादक गैस ने जब उनको अभिभूत कर लिया तब वे भाषण देते समय स्तब्ध और निस्पंद होकर खड़े रहे कुछ देर बाद जब होश आया तो बोले सारा जगत भाव राशि की समस्या मात्र है कुछ समय के लिए सारे स्थूल कंपन चले गए थे और केवल सूक्ष्म कंपन जिनको उन्होंने भाव राशि कहा था बच रहे थे उन्होंने चारों ओर केवल सूक्ष्म कंपन देखे थे संपूर्ण जगत उनकी आँखों में मानो एक महान विचार समुद्र में वर्णित हो गया था उस महासमुद्र में वे और जगत की प्रत्येक व्यक्ति मानव एक एक छोटा भाव भंवर बन गई थी